शो टॉक। भारत के जलते प्रश्न नंबर वन भारत समस्याओं से और प्रश्नों से भरा है और सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है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 मरे हुए उत्तर हैं और जीवंत प्रश्न जिंदा प्रश्न हैं और मरे हुए उत्तर हैं खड़े रहने दें आप बीच में ना आए उनको खड़ा रहने दें मरे हुए उत्तर हैं और जीवित प्रश्न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 अगर हिंदू मुसलमान लड़ते हैं तो हम हिंदू को समझाते हैं कि तुम तो अच्छे हिंदू बनो मुसलमान को समझाते हैं कि तुम तो अच्छे मुसलमान बनो मुसलमान धर्म भी बहुत अच्छा है हिंदू धर्म भी बहुत अच्छा है दोनों धर्म एक से हैं तुम तो अच्छे मुसलमान बनो तो तुम अच्छे हिंदू बनो तो तुम मस्जिद ठीक से जाओ तुम तो मंदिर ठीक से जाओ मैं कभी सोचता हूं कि जब कच्चे मुसलमान और कच्चे हिन्दू इतने खतरनाक होते हैं तो सच्चे हिन्दू और मुसलमान कितने खतरनाक हो हैं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 गुंडों को गालियां दे लेते हैं और घरों में बैठ जाते हैं मैं आपसे कहता हूं बहुत समय हो गया गुंडों को अब ज्यादा गालियां मत दे। अब पकड़ना हो तो महात्माओं को पकड़ें गुंडों को पकड़ने से कुछ भी नहीं होना गुंडे समस्या नहीं महात्मा समस्या है। लेकिन महात्मा अमन कमेटी बनाते हैं शांति की व्यवस्था करते हैं प्रवचन देते हैं लोगों को समझाते हैं लड़ो मत तो महात्मा ऐसा समझ है वह तो बेचारा समझा रहा है लड़ो मत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 लेकिन महात्मा पकड़ में नहीं आता और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि महात्मा जड़ में है क्योंकि महात्मा कह रहा है मैं हिंदू हो के गौरवान्वित हूं वह हिंदू के अहंकार को मजबूत कर रहा है वो महात्मा कह रहा है कि मैं हिंदू हूं वो महात्मा कह रहा है मैं मुसलमान हूं तब फिर वो पदरव खान अब्दुल गफ्फार खान यहां आए सारे मुल्क में गए लेकिन वे पक्के मुसलमान हैं और मैं कहना चाहता हूं पक्का मुसलमान होना खतरनाक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 वो जो जैन होना है वो मुसलमान होने से कैसे मेल खाएगा हमारे बीच अदरस से दीवारें खड़ी हो जाती नहीं मैं आपसे कहना चाहता हूं हिंदू मुस्लिम एक है अब इस नासमझी में पढ़ने की जरूरत नहीं पचास साल हमने काफी भुगतान किया उस नासमझी का अब हिंदू मुस्लिम भाई भाई है इसको भी दोहराने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि भाई भाइयों के कारण हमने बहुत नुकसान सह लिया बल्कि सच तो ये है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 नहीं मैं आपसे कहना चाहता हूं ये उपद्रव बंद न होंगे ये सांप्रदायिक जहर समाप्त न होगा इस देश के सामने बड़े से बड़ा जीता सवाल सांप्रदायिक जहर का है सांप्रदायिकता का है ये समाप्त न होगा ये समाप्त एक ही तरह से होगा कि हम लेबल अलग कर दें और जो लोग बुद्धिमान हैं वो कह दें कि हम सिर्फ आदमी हैं अब हमें हिन्दू और मुसलमान होने से कोई वास्ता न रहा अभी आपने यहां सब कुछ देखा लेकिन कितनों के मन में यह ख्याल आया कि अब हम हिंदू और मुसलमान होना बंद कर दें नहीं किसी को ख्याल नहीं आया वो ख्याल नहीं आता हमें हमें यही ख्याल आता है कि गलत हिंदू ये काम कर रहे हैं गलत मुसलमान यह काम कर रहे हैं हमें यह ख्याल ही नहीं आता कि मुसलमान होना हिंदू होने के भीतर ही ये बीच छुपे हैं कि यह आता रहेगा अगर आपको पता ना हो कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं तो आप किससे लड़ने जा सकते मैं भी एक ट्रेन में सवार हुआ कुछ मित्र छोड़ने आए थे उसी बगल के मेरे कंपार्टमेंट में एक सज्जन थे उन्होंने सोचा कोई महात्मा होंगे जैसे मैं डब्बे के भीतर गया उन्होंने पैर पड़े और कहा महात्मा जी आपसे सत्संग करना चाहता हूं मैंने कहा पहली तो बात ये मैं कोई महात्मा नहीं हूं महात्माओं ने इतना नुकसान पहुंचाया आप कोई भला आदमी महात्मा नहीं हो सकता तो आपने गलती से पैर पढ़ लिए अगर किसी तरकीब से वापिस ले सकते हो तो वापिस ले लें उन्होंने कहा क्या आप महात्मा नहीं है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 जब यहां अहमदाबाद में दंगा चलता था तो मैं कश्मीर में था पहलगांव में था पहलगांव तो मुसलमानों की बस्ती हिंदू तो एक आध दो घर होंगे जो आदमी मेरा खाना बनाता था उससे मैंने पूछा कि तू मुसलमान है ना उसने कहा मैं मुसलमान नहीं वो जो आपके कपड़े धोता है वो मुसलमान है मैं तो सुन्नी हूं देखा ये बड़ा मुश्किल काम तू सुननी है मुसलमान ने उसने कहा कि नहीं सिया मुसलमान होते हैं हम सुननी उस गांव में सिया और सुन्नियों में झगड़ा है तो दोनों एक ही लेबल लगाने को तैयार नहीं झगड़ा है सिया सुन्नी में तो दोनों कैसे मुसलमान हो सकते हैं? सुन्नी सुन्नी है सिया सिया है दोनों के बीच झगड़ा है तनाव है सिया सुन्नी के बीच झगड़ा है श्वेतांबर दिगंबर के बीच झगड़ा है ब्राह्मण सूद्र के बीच झगड़ा है फिर ब्राह्मण और ब्राह्मण के बीच भी फिरके हैं और उनके बीच झगड़ा है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 तो अपने बेटे को सिर्फ आदमी बनाना चाहिए 50 साल बाद इस देश में आदमी हो हिंदू मुसलमान खोजे से न मिले यह निर्णय हमें लेना पड़ेगा अन्यथा हम सांप्रदायिकता से मुक्त नहीं हो सकते ना खान अब्दुल गफ्फार खान मुक्त कर सकते हैं ना महात्मा गांधी मुक्त कर सकते हैं क्योंकि बुनियादी जड़ की बीमारी को वे स्वीकार करते हैं एक हिंदू है एक पक्का हिंदू एक पक्के मुसलमान वे बुनियादी जड़ को इंकार नहीं करते वे ये नहीं कहते हैं कि मस्जिद और मंदिर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 जब दुनिया खंड खंडों में विभाजित थी न हिंदुस्तान के आदमी को पता था बाहर का ना बाहर के आदमी को पता था हिंदुस्तान का लोकल सब बंटवारा था सारी दुनिया छोटे छोटे खंडों में बटी थी और कंफ्यूश की किताब में लिखा है कि मेरे पूर्वज कहते थे कि गांव के पास नदी बहती थी नदी के उस पार रात को कुत्ते भोंकते थे तो हमें आवाज सुनाई पड़ती थी लेकिन हमें यह पता नहीं था कि नदी के पार कौन रहता है क्योंकि नदी बड़ी थी और नाव ईसाद न हुई थी नदी के पार कोई रहता है कोई गांव कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज रात के सन्नाटे में सुनाई पड़ती है लेकिन नाव ना थी वो गांव अपनी उसकी दुनिया थी इस गांव की अपनी दुनिया थी एक एक गांव की अपनी दुनिया थी एक देश की अपनी दुनिया थी सारी मनुष्यता जुड़ी ना थी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 वे हमें छोड़ देनी पड़ेगी। ये ऐसा ही है जैसे कि कार तो इजाद हो गई हवाई जहाज इजाद हो गया लेकिन एक आदमी अपनी बैलगाड़ी को लेकर हवाई जहाज में बैठ जाए वो कहे कि हम अपनी बैलगाड़ी नहीं छोड़ सकते क्योंकि बैलगाड़ी में हमारे पूर्वज चलते थे बैलगाड़ी ने बड़ी कृपा की हम बैलगाड़ी नहीं छोड़ सकते हम तो हवाई जहाज में इस किले को ही चलेंगे उस आदमी को हम पागल कहेंगे जो आदमी बैलगाड़ी को लेकर हवाई जहाज में सवार होने की कोशिश कर रहा है लेकिन हम सब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 मनुष्य को एक भारी अहंकार था पुराने सारे धर्म कहते हैं आदमी को विनम्र होना चाहिए लेकिन किसी धर्म ने भी आदमी को विनम्रता नहीं सिखाई आदमी को धर्म ने भारी अहंकार सिखाया है कोई कहता है अहम ब्रह्मास्मी मैं ब्रह्मू कोई कहता है हम ईश्वर के बेटे कोई कहता है परमात्मा ने आदमी को सृजा अपनी ही शकल में अब आदमी की शक्ल देख के अगर परमात्मा का पता लगाना हो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 का चक्कर पृथ्वी लगाती मैं तो पुराना सिद्धांत ही मानता हूं कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता एक आदमी ने पूछा आप कह क्या रहे हैं भूल तो नहीं गए सूरज जो पृथ्वी का चक्कर लगाता आप कह रहे हैं कारण बताएंगे बनाटसा ने कहा बिना कारण मैं कुछ भी नहीं कहता बड़े से बड़ा कारण यह है कि बनरसा जिस पृथ्वी पर रहता है वह पृथ्वी किसी का चक्कर नहीं लगा सकता सूरज ही चक्कर लगाता होगा मैं यहां रहता हूं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 एक बंदर दूसरे बंदर को डरा रहा सबॉर्डिनेट हैसियत करने की कोशिश चलती वो डार्विन ठीक कहता था और आज के हिंदुस्तान के नेताओं की तो शक्ले भी डार्विन को पता नहीं अगर पता होती तो बड़ी मुश्किल पड़ती वो इसको भी एक प्रमाण मानता कि आदमी जरूर बंदर से पता हो असल में जब जिंदगी कुरूफ हो जाती है तो भीतर चेहरा भी कुरूफ हो जाता है हिन्दुस्तान के नेतृत्व से सौंदर्य चला गया नेहरू के मरने के साथ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 और बड़ी खोज की और बात सच है वैसे भगवान से पैदा होना और बंदर से पैदा होने में बंदर से पैदा होना ही ज्यादा गौरवपूर्ण है क्यों क्योंकि भगवान से पैदा होने का मतलब होता है पतन फॉल बंदर से विकसित होने का मतलब होता है विकास उन्नति भगवान से पैदा होने का मतलब होता है पतन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 हमारे अच्छे युग पहले हो चुके गोल्डन एज पहले हो चुकी सतयुग त्रेता द्वापर सब हो चुके पीछे कलयुग, रोज हम पतित हो रहे हैं। श्रेष्ठतम युग पहले फिर पतन फिर पतन फिर पतन कलयुग आखिरी पतन की स्थिति हमारी भी चिंतन की धारा यही थी कि श्रेष्ठ पहले हो गया निकृष्ट पीछे आ रहा है विकास की कोई धारणा ना थी दुनिया में ही ना थी एवोल्यूशन की कोई धारणा ना थी पतन की ही धारणा थी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 विकास हो मतलब स्वर्णयुग आगे रखना होगा भविष्य में अब तक के सब स्वर्णयुग पीछे थे राम राज्य हो चुका वही जो हो चुका था वही राम राज्य लेकिन स्वर्णयुग आगे ये हमें बदलना पड़ेगा हमें पूरा पर्सपेक्टिव चिंतन की पूरी धारा बदलनी पड़ेगी फिर आया फ्रायड एक हमला कुपन्निकस ने किया दूसरा हमला डार्विन ने किया तीसरा हमला फ्राइड ने किया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 ये किसी की छाती में छुरा भोंक सकता है इसके चेहरे को देख के ख्याल ही नहीं आता लेकिन डार्विन कहता है कि थोड़ा पीछे खोजो हो सकता है छुरा भोंकने से बचने के लिए ही कुरान और गीता पढ़ रहा हो कि किसी तरह मन को भुला ले राम राम राम राम जप रहा है एक आदमी ऊपर से दिखाई पड़ता है कि राम का चिंतन कर रहा हो सकता है भीतर किसी चिंतन को दबाने के लिए राम राम राम राम जप रहा हो कि भीतर कुछ दब जाए जो राम से बिल्कुल उल्टा है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 ऊपर से प्रेम की बातें कर रहा है भीतर घृणा के सागर भरे ऊपर से अमृत की खोज कर रहा है भीतर जहर खुद पैदा कर रहा है आदमी की सच्चाई पहली दफा खोल के रखी गई हम डरते थे आदमी को नंगा देखने में कि वह आदमी नंगा कैसा है हमने उसे कपड़े पहना दिए थे अच्छे अच्छे और कपड़ों में देखते रहे थे इधर डेढ़ वर्षों में सब बदल गया आदमी बहुत और रूप का दिखाई पड़ा है जैसा हमने उसे कभी ना सोचा था भीतर खोजने से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 जलते हुए प्रश्न कहते हैं वो पुरानी सभ्यता के सप्रशन और दमन से पैदा हुए आज जलते हुए लेकिन उनकी जलन और उनकी ऐसे मार्गों से भी निकल जाती हूं जिनसे उनका कोई संबंध नहीं मैं दफ्तर में हूं और मेरे मालिक से झगड़ा हो गया तो मालिक पर मैं क्रोध नहीं करता हूं लेकिन जाके अपनी पत्नी पे टूट पाता हूं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 लेकिन बेटे की प्रतीक्षा करती स्कूल से आते कि बेटा फंस जाए आके तो उसकी गर्दन पकड़ डे बेटा चला आ रहा है उसे पता भी नहीं है बस्ते को झुलाते हुए गीत गाते उसे पता ही नहीं कि मां तैयार है उसके पिता ने मां को तैयार कर रखा है वो तैयार है वो उस पर टूटे वो आते से टूट पड़ने वाली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 वो बेमानी थी इिलेवेंट हो गई लेकिन वो वैसी थी जैसे बच्चा गुड्डे को मरोड़ डाले और गुड्डे का कोई कसूर ना हो हिंदू मुसलमान लड़े अगर हिंदुस्तान अंग्रेजों से लड़ लेता दिल खोल के तो हिंदू मुसलमान कभी ना लड़ते वह क्रोधी इकट्ठा ना हो पाता अगर हिंदुस्तान अंग्रेजों से लड़ लेता दिल खोल के तो हिंदू मुसलमान साथ खड़े हो जाते और एक हो जाते वह लड़ाई उन्हें इकट्ठा कर गई होती तोड़ने गई होती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 उसके बिना काम नहीं चलता वो हमारी बहुत नेसेसिटी हमारी बड़ी जरूरत वो हमें बड़ी राहत दे जाता है 10 10-15 साल के लिए फिर हम निश्चिंत जी पाते फिर इतना इकट्ठा कर लेते क्या आपको पता है कि जब युद्ध होता है तो दुनिया में हत्याएं कम हो जाती हैं आत्महत्याएं कम हो जाती चोरियां कम हो जाती कम हो जाती खून कम हो जाती जब युद्ध होता है तब ये क्यों कम हो जाते मैं बहुत सोचता था पहले महायुद्ध में यह हुआ था तब कुछ समझ में नहीं पड़ा कि क्यों ऐसा हुआ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 और अगर वो दोनों मान जाएं भीड़ की कि अच्छा नहीं लड़ते आप कहते हैं तो बात खत्म तो सारी भीड़ उदास लौटेगी समय बेकार गया कोई मतलब ना निकला लेकिन अगर वो जूझ ही जाएं और खून टपक जाए तो सारी भीड़ एक भीतरी रस और तृप्ति को लेकर लौटेगी हम अपने भीतर बहुत इकट्ठा कर रहे हैं पुरानी सारी संस्कृति सप्रेसिव थी वो दमन सिखाती थी उसने कोई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 सिद्धांत मिधांत सब बातें सारी दौड़ पद की और धन की सब बातें हैं सिद्धांत धन की और पद की दौड़ है लेकिन ये हिंदुस्तान इतना पागल क्यों हो गया धन और पद के लिए ये तीन हजार साल से हम धन और पद के खिलाफ हम कहते हैं कि धनी होना पापी होना हम कहते हैं धन होना बड़ी बुराई गरीब होना बड़ी ऊंची बात है तीन चार हजार साल से गरीब होना हम सिखा रहे हैं गरीब होने के लिए कोई राजी नहीं है गरीब होना स्वभाव के विपरीत गरीब होना प्रकृति के प्रतिकूल है कोई आदमी राजी नहीं है ना किसी आदमी को राजी होना चाहिए हां सिर्फ इस तरह के लोग राजी हो सकते हैं जिनकी गरीबी पर अमीरी से भी ज्यादा खर्च करना पड़े ऐसे लोग राजी हो सकते चर्चिल ने कहीं कहा है कि गांधी दुनिया के उन गरीब आदमियों में से एक हैं जिनके ऊपर अमीरों से ज्यादा खर्च होता है और ये ठीक ये बात सच ये बात बिल्कुल ठीक है लेकिन गांधी की गरीबी बहुत महंगी है अगर बहुत महंगी गरीबी मिले तो कोई भी गरीब हो सकता है उस वो गरीबी में बड़े बड़े मजे की और यह एक रास्ता और है कि अगर कोई आदमी अमीरी से उप जाए तो स्वाद बदलने को गरीब हो जाए बुद्ध और महावीर ऐसे ही गरीब होते आज अमेरिका में भी हिप्पी और बीट लो बीटने इसी तरह गरीब हो रहे अमीर घरों के लड़के हैं स्वाद बदलने के लिए बनारस की सड़कों पर भीख मांग रहे अभी मैं बनारस था तो दो हिप्पी मुझे मिलने आए मैंने उनसे कहा पागल हो गए हो मैंने सुना कि तुम तो अमीरों के लड़के उन्होंने कहा अमीरों के लड़के लेकिन अमीरी से उब गए सब बेस्वाद हो गया कोई मतलब नहीं है सब है तो मजा ही चला गया इधर आके बड़ा आनंद आ रहा है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 वहां उपवास करने लोग आते हैं तीस तीस तीन दिन चालीस चालीस दिन के उपवास करते हैं। लेकिन वे वही लोग होते हैं जिनके पास इतनी चर्बी है कि चालीस दिन कुछ हर्जा नहीं होता फायदा ही होता वो चर्बी चुक जाती वो आनंदित ही घर लौटते लेकिन गरीब आदमी को चालीस दिन का उपवास करवा दो तो जिंदा घर नहीं लौटेगा उपवास करने के लिए ओवर फीडिंग चाहिए ज्यादा खा लिया हो उपवास बड़ी अच्छी बात इसलिए जो कौमें ज्यादा संपन्न हो जाती हैं उनमें उपवास चल जाता है जिससे जैनियों में उसका और कोई कारण नहीं जैनों में उपवास चलने का कुल कारण इतना है कि इस देश में सबसे ज्यादा सुलभ खाने की व्यवस्था धन की व्यवस्था तिजोड़ियां उनके पास है तीन हजार साल से उनके पास है उसकी वजह से वो उपवास में बड़े आनंदित होते वो कहते हैं उपवास बड़ी धार्मिक कृत्य उपवास सिर्फ पश्चाताप है ज्यादा खाने का जिसने ठीक ठीक खाया उसे उपवास की कोई जरूरत नहीं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 कुछ लोग हैं जो अपने को सताने में रस लेते रुग्ण बीमार अपने को सताने में भी रस ले सकते हैं लेकिन वो पैथोलॉजिकल उनका इलाज होना चाहिए इन तीन तरह के लोगों के अतिरिक्त दुनिया में कोई आदमी दुख को वरण करने के लिए न होता है ना होना चाहिए लेकिन हिंदुस्तान 3000 साल से दुख की शिक्षा दे रहा है दुख को वरण करो इसलिए यहां एक उपद्रव पैदा हो गया वह उपद्रव यह है कि जब तक हम गुलाम थे तब तक तो ठीक था अब हम स्वतंत्र हो गए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 सुख की तरफ दौड़ सकते इस देश का भ्रष्टाचार इस देश की रुस्बतखोरी इस देश की कालाबाजारी हमारे सुख के विरोध से पैदा हुई लेकिन गुलामी में उनका पता ना चला असल में सभी पता स्वतंत्रता में चलता है स्वतंत्रता का मतलब यह है कि हम जो करना चाहें उसके लिए स्वतंत्र हुए गुलामी का मतलब यह है कि जो हम करना चाहें उसके लिए हम स्वतंत्र नहीं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 एक छोटा सा बीज फैल जाता है जब पूरा फैल जाता है तब तृप्त हो पाता है जब फूल खिल जाते और फल लग जाते तब तृप्त हो पाता बीज को सिखाओ कि आवश्यकताएं मत बढ़ाना क्योंकि ध्यान रहे वृक्ष की आवश्यकताएं बीज से बहुत ज्यादा सच तो यह है कि बीज की कोई आवश्यकता ही नहीं बीज की आवश्यकता तभी बढ़नी शुरू होती है, जब वह अंकुर बनता है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 और दूसरी तकलीफ यह होती है कि वो लोगों से ही छिपाने की कोशिश करता है कि मैं आवश्यकता नहीं बढ़ा रहा आवश्यकताएं पीछे के दरवाजे से बढ़ाता बाहर के दरवाजे पर चटाइयां लगा लेता जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली दफा राष्ट्रपति हुए तो मैं दिल्ली गया एक मित्र ने मुझे कहा कि देखते हैं कितने त्यागी पुरुष जहां वाइसराय रहता था उस भवन के अंदर उन्होंने चटाइयां लगा ली मैंने कहा अजीत पागल में और खर्चा ज्यादा किया चटाइयों का खर्चा तो कम से कम वाइस राय नहीं करता था बाकी खर्च उतना ही है जारी बैठक के अंदर वाइस राय की बैठक के अंदर चटाई लगा ली अब वो झोंपड़े के भीतर हो गए क्योंकि वो चटाई के भीतर और एक हजार नौकर काम कर रहे हैं और उतना बड़ा महल और वो सारा विस्तार जारी लेकिन राजेंद्र प्रसाद चटाइयों के भीतर बैठे मैंने कहा कि वाइस राय सीधा सादा आदमी था राजेन्द्र प्रसाद थोड़े तिरछे आदमी मालूम पड़ते वाइसराय जैसा जी रहा था जी रहा था ये चटाई का धोखा तो खतरनाक है ये पाखंड ये हिपोक्रेसी ये तो ऐसा है कि मैंने उनसे कहा एक सन्यासी एक बड़े सन्यासी मेरे साथ एक दिन कार में जा रहे थे इनपाला गाड़ी मैं तो पहले जाके बैठ गया फिर सन्यासी के शिष्य आए उन्होंने कहा जरा उठिए क्योंकि सन्यासी जी सोफे पे नहीं बैठते हो गाड़ी में सोफा है तो मैंने कहा सन्यासी जी कैसे बैठेंगे किस तरकीब से बैठेंगे उन्होंने कहा पहले सोफे पर चटाई डाल देंगे फिर सन्यासी जी चटाई पर बैठ जाएंगे वो चटाई पर ही बैठते हैं वो सोफे पर कभी नहीं बैठते फिर चटाई डाल दी गई मैं सोफे पर रहा सन्यासी चटाई पर हो गई गाड़ी जा रही उन्हें मतलब नहीं वो अपनी जादू की चटाई पर जा रहे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 सब तरह का पाखंड है जो आदमी पक्का अहंकारी है वह हाथ जोड़कर कहता है मैं तो कुछ भी नहीं आपके पैर की धूल जरा उसकी आंखों में देखें। वो ऐसा लग रहा है कि अगर मौका मिल जाए तो आपको अभी पैर के नीचे दबा दे लेकिन वो कह रहा है मैं बिनम मैं सेवक आदमी हूं मैं आपके पैर की धूल वह हम पाखंड सिखा रहे हैं आदमी भीतर तिजोड़ी बड़ी करता जा रहा है और वस्त्र सादे पहने हुए वह पैदल चल रहा है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 टाइनबी ने एक बात लिखी है उसने लिखा है कि पश्चिम की संस्कृति से, सेंसेट एंड्रिक कोई मुझे वो किताब पढ़ सुना रहा था पक्के भारती मुझे वो किताब पढ़ सुना रहे थे उन्होंने कहा देखते हैं टाइनबी जैसा विचारक कहता है कि पश्चिम की संस्कृति सेंसेट एंड्रिक तो मैंने कहा कि इतनी अकड़ आप किस लिए दिखा रहे हैं अगर पश्चिम की संस्कृति सेंसेट है तो पूर्व की संस्कृति हिपोक्रेट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 तो देख लेंगे नरक में गिरावट कर लेंगे हड़ताल कर लेंगे कुछ करेंगे सत्याग्रह कुछ उपाय करेंगे लेकिन हम नरक से मत डरा उन दोनों ने कहा कि आप हमको क्षमा करें नरक में जाने को तैयार है हमारा विवाह करवा आश्रम में मीटिंग बुला के पांच सौ 500-600 लोगों के सामने गुरु ने उनका विवाह करवा दिया तालियां बज गई फूल मालाएं डलवा दी फिर गुरु ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद में उसने कहा कि तुम दोनों ने विवाह किया ये बहुत अच्छा है ये बड़ा पवित्रकारी लेकिन ध्यान रहे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 पांच लाख आदमी इकट्ठे हो जाएं किसी नेता को ताली बजा दें वो पागल हो जाएगा पांच लाख आदमी मेरे साथ और उसको पता नहीं कि उसके ही दस आदमियों ने किराए की ताली बजाई हो तो बाकी लोग सिर्फ सांथ दे देते तालियां बजाती दी पांच सौ लोगों ने इतना ऊंचा कार्य उन दोनों ने फिर ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया मैं जब उस आश्रम में ठहरा तो उस लड़की ने मुझसे कहा कि दो साल हो गए हैं या तो मैं आत्महत्या कर लूं या क्या करूं मुझे फिट भी आने लगे हिस्टेरिया भी शुरू हो गया और रात भर सिर घूमता है सिर दुखता है चक्कर आते और हम इतने डर गए हैं अब कि अब क्या होगा और पति से मैं इतनी डर गई हूं और पति मुझसे डरता है क्योंकि कहीं ब्रह्मचरी टूट जाए तो हम ताले लगा लेते हैं एक दूसरे के कमरे में चाबियां दूसरे के कमरे में फेंक देते हैं कि रात कहीं खोलना ले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 बुरा वही तो पुराना ढंग नहीं वो नहीं चाहिए मेरी बातें मानने की कोई भी जरूरत नहीं मेरी बात सुन ली ये भी बहुत कृपा है उस पर सोच लिया ये भी बहुत कृपा है अगर आप सोचने लग जाएं तो मैं मानता हूं कि आप भी उन समाधानों पर पहुंच जाएंगे जिन समाधानों से देश का हल हो सकता है आप सोचने लग जाएं इसकी मेरी फिक्र है मैं अपने विचार आपको दे दूं ये मेरी चिंता नहीं है